णिए भा Tere mulk toh hai deewana, mere gaba hai deardi ko apne. Hoy dirán de tu mara. na te te hoai lim mi ri ge na te ki je cha te rae pa ka la de ja ore nandipa so ta hai ja पा तो जमाना जिनमें सारा जानवर बोला और अब भी जानवर की बोली जानवर पहचानता तो रूपांधी मिर्गी के राजा भर आयो और कछु पानी पियो और कछु नहीं पियो उल्टी मिर्गी महाराज तो तो तो पानी पे जाते जाते राजा तो को मारेगो और तुमको तो सत्र मिर्गी <coughs> मिर्गो मिर्गी सुख है ना उजाड़ो मैंने राजा को बाघ तो ना खाया वाका दारू दाग आज कैसे मारे राजा भत्री मैंने, मैंने कोई नुकसान नहीं बे मतलब राजा को के ना उ तू मेरो खेणो माने तो तू उल्टो उल्टोन को भग जा मिर्गी कायर होता बनसु भागता छतरी भगवा को हरगज नाय गी ला देगी गोरखनाथ की मेरा छत्रा बन के लग जाए गो वह बाबा गुरु को चेलू में भी ना राजा भरत के सुनमक पानी जाऊंगो तो मेरे को आकर के नंदी में और राजा भर्त के सुनमक माला के पानी पीता है और राजा भर्तरी अपना बाण को उठाता है aini to pehson <laughs> mein ke aare sunen mein ke mala ke jan <laughs> nspan धोखा के राजा, राजा, राजा, राजा, राजा, राजा, राजा के साथी केवल गया अरे राजा भत्री की सुमर गा के तू बाण दे भाई धोखा की बात हो जाएगी मारे जब जब, जब उसमले मारो ना तू तो तो धोखा की लड़ाई है <coughs> मेरे को मिले लगे के के हो हो जी गायजे जी, जी माला माल बैठो हुआ जो भारत मैं आ गे मेरे गाय मेरे गिन से डोडो छटे गया छठ गया सुन ला भरत पवाए कै कैसे भरत बन के माये कै कैसे मोए मारा राज मार जाय दिन बोलो भरत पुआ तीन सेटिन में लो राय मेरे दा मारे लगे चौथी कप भाऊ मर में नाये गदे रे लाय जेगे दादाई पने कर दाय तीन वारतरीता हो साथ बेले बेले राजा भरतरी कर रहे जब कान ठीक पड़ेगा मित्रों बोले ना लड़ाई लड़े तू ना सुनमक खड़ो हो जाए तो मत लड़े तू तो राजा ने ने अपना मेरे को की डार में घेर लियो को राजा भरतरी तो याके नहीं लगवा दी चाहे हम एक तो खत्म हो जाए अपनी सत्र मिर्गिन में एक के नहीं माला में सुनो तो मिर्गा तो सूर मारे तो कायर निकसो बन कर माए मिर्गा नहीं तेरी बात सुनकर बोली मिर्गा के लग तो बोली लगते हैं में भर तुम तू मार ले वो का तीन बार तो मैं करूंगा चौथों में करवा को हर लाजे की दादा इंद की मेरा छतरा पड़के लग जाए वो दाग। मेरे क्या बोले दो बचने दे देते दे। तो चौथों वार नहीं करेगा तीन चौथे वार नहीं करू तो कैसे राजा भरतरी मिर्गा और बन में बचन भरे है और कैसे मिर्गा राजा भरतरी के सुनमक ठाड़ा वो है लाल पड़ा जा रे देख लो रे पुत्र चल रे नगरे पार द लालेरा लाल के मारा सतगुर ग बता लालन के सुन ले लरत My ride, but I need the other. गे धुना चौरा बाबा जी को हादे बाब मरे में तो लेके गई है आये गे पट खेला से बाबू जी ज्वाण सा चेला पैस पड़ रय बेटा पढ़ रये गे सिंह ने सताए कप लगा सुरतार भट्ट chhod na hai marega wa hai pure raja bhar ले सती तो मेरे गा के रे बाबा रे बो रेकने चा राजा का हो गया पूरा दौरा रे राजा भर मृा सु हो जाएगी धोखा धोखा की की बात की लड़ाई राजा भरतरी मत लड़े तो आपको सुन जो मिर्गा को मार तो जाकर चौथर पास में तू बैठे हो दो भर मैं तो जाना मिर्गा सुरक्ष मई बोली लग गई मृग दूर जा रहे मेरे दिन छोटे छटू राजा वर्ण सुन के लग भांगो तो तो में हरगज नो तो राजा ने अपना बाण संजोयो और वहां मिर्गा ने बाबा गोरखनाथ को नजन दोनों बाबा जी को हल रहे हो बाबू उमर में लग गई सुरतारो घोटो ले ले हाथ में तो लेखी ले, वो बोले बाबा जी जो तेने चेलो मिर्ग बनागी में आज वापस भीड़ पड़ रहे वापो राजा भरती ने अपना भाग संवार मारा गए बेटा तीनों बार राजा भर का खाली जाएगा मिर्गा के ताते नहीं आ पा तो आई राजा भर्तरी ने और मिर्गा के फैली सेटी मारी तो बाबा गोरखनाथ ने ये झक्कर और पौन ऐसी चलाई सेटी को से जब से ये झक्कर रहा थी। आ रही है। <coughs> <या>। <coughs> सेटी राजा भर्त मिर्गा के मार तो मिर्गो सिंगन के सीघन के सेंटी का जोर सुर्गा का सिंगन में बल तो मृग का वही गायका था जोर सिंगन में राजा भरतरी को ये अब राजा भरतरी मन में सोच करे कि मिर्गो मरेगा नहीं एक वार रहे गद्दी लागेगी दादा इंद की छतरा पर के लगेगो मोटो दाग भाई तीजी सेंटी राजा भरत्री मिर्गा के मार तो मिर्गो भर गो छगा तो मेरे को तो ठेको उठा वो भी को अब राजा सोच में खड़ो मेरे को सुनो राजा राजावर् ने और असमा करके चौथा बाण उठा लिया मेरे को बोले जो राय राजा बचन समा तेने को बचन भर दिया तीन बार हो छत्रीन का जो तीन बार तेरा हो लिया की चौथी सैठी तो भाई भाऊंगो ना राजा भ्रती ने की मृगा मैं नहीं सर राजा भ्रत बचन पलट हो गया ने सोची एक राजा भ्री नहीं मानेगा और तेरे लिया मार तो कैसे एक मृगो अगर राजा भ्री अब तेरी सैठी होगी और मेरो हो अगर जो राजा मृगो ओजू बाबा गोरखनाथ सुमर ले तो राजा भरत मेरगो नहीं मरे तो अब मिर्को जो बाबा गोरग को, को नाम नहीं ले गो तो कैसे राजा भरतरी चौथा सेटी में और मिर्गा को मारता है और कैसे एक मिर्गा राजा भरतरी को एक दो शब्द सुनाता है और कैसे आगे एक भगवान नाथ गाता है राम नाम नहीं जाया जिन घर हर का भजन नहीं जाया निंद रुन घर जाना रे जिन घर राम भजन नहीं जाया नींद रुन घर जाना any chorda रत रे भोलींदरा खै भरत रेंद्रा ध्यान भरत भोल नंदरा भाषा राजपाट सिंह आसन छोड़ा राम मिलन के आशा घर जाना चा आए दया ते चला तो बोलो भरत महाराज बोडे रह मिले को प्राणी Nai mara dedido chai kar nai re mara raja भजन कर गौ भिंगज दे कोई दाथ है राजा नाथ है शेबा से दे कोई रोज को पु ते रण में तुम हार को ना हारे ब रण में तु पे तो नाये तो सुन लार तेरा मोटे रे खा जा तो राजा भ अपना चौथा मान संभ लिया मिर्गा मृगा खे अगर राजा भ्री तेरा मान होएगा और मेरा सेना होएगा तो मिर्गा ने बाबा गोरगुनाथ का कोई ध्यान नहीं दे रहा जो बाबा गोरघुनाथ का ध्यान धर लिया मिर्गा तो राजा भर वे चौथा वार्ड में भी नहीं मरे नहीं। तो चौथी राजा भर्ती मिर्गा के मार तो मेरे को ले में में में गए ते राजा भरतरी तो खेबा ले गो अगर राजा भरत अब मैं तो सुर लोग को जाऊंगो पर मेरी गोडी है जिन्हें कोई कायर चोर को दे दी जो जो आप पड़ेगी तो भगर अपना प्राण तो बचा कर ले भग जाएगा ले जाएगा और जो मेरा नैन है जिन्हें कोई चाकर नारे को सुनो सारे घूमट की, की वोट में तो कम से कम शर्म तो इनकी कर लेगी तो जब देखो घूमट काटेखन की शरम राजा मेरी खा ले जय बाबा गोरुनाथ को दे दे जो जो आपकी मृख छाला बना ले वो आदि बिछाए को आदि होटे तो सुबह शाम यहाँ पे बैठ मेरी पे और भगवान का भजन तो राजा भ्री मेरा जो सिंह है जिन्हें कोई नाथ को दे दीजो जो शंक बना ले वो जो के दे। मेरो से जाए कोई जीत रे आए मेरी माथी को तो खा जा जो राजा भर्त तो खाया सुनी मृगा की बात राजा भरत ने सुनी और मृगा के कसु दिवार राजा भरती दिल में तो ये तो ने ने बहुत थी चार थी तो बहुत चार को को इतने करके बाबा बाबा गोरखनाथ गोरखनाथ नाम लियो और बाबा को अरे चेला सुरतारो हाथ में सुरत घुमा बन गए चरपट चेला ने सुरतारो फोटो हाथ में ले सुरत घुमाए रे बोले बाबा उरो मार लियो राजा भत्री ने और अपना घोड़ा पे लेकर के सूदो महलन को जाए बोले बेटा में से भभूत की चोटी मारता हूँ जीवन कर दू तो बाबा गोरखनाथ ने धुणी में तो भगूत की चौटी मारी तो राजा भरत की मत भंग होगी महलन का रास्ता छोड़ दिया और राजा भ्री ने बाबा गोरखनाथ का धुना का गए रास्ता ले लिया तो कैसे राजा भरतरी बाबा गोरखनाथ का धोना पे आता है और कैसे बाबा गोरखनाथ के राजा भरतरे के दो दो बात होती है अभी बाबा गोरखनाथ ओ मोड़ा तू क्या करता है मैंने मारे तू तो सर जीवन करते तो मैं तेरी अजमतर तेरी मोदी कुमार अरे के राजा कहने मारिया और मैं जिंदा करूंगा इसमें जब राजा वर्ती मिर्गा है, जिन तो जब राजा देगो। आके है जो हो जोग में है अभी बाबा जी मो तू तो चेलो कर लो अरे राजा नाला तू तो, तो मिर्गा मारता है तेने मिर्गा मार लिया तो ये सब बात है फिर रानी कहने अभी चाकर में जाओ रानी से खेजो रानी पीलासू राजा भ्री तो काम आ लिया बन में मर लिया अच्छा। तो रानी पिंगला पी इंग राजा भरत में आपका मरिया की सुन हुई जब मैं है कारा सुखी